माँ त्रिदर्शन लज्जा पटावृता माँ शारदा मां शारदा के जीवन में योग माया उनकी भांजी राधु के रूप में आविर्भूत हुई थी दूसरे शब्दों में यह कहना उचित होगा कि योग माया ने मां की राधु के प्रति तीव्र आसक्ति का रूप लिया था कथित है कि राधु के मां के जीवन के साथ संबद्ध होने के पूर्व मां का चेहरा तथा देह एक दिव्य कांति से चमकते थे वे एक देवी जैसी दिखाई देती थी तथा उनके निकट जाने का लोगों को साहस नहीं होता था लेकिन राधु के आने के बाद उनकी मुख कांति म्लान हो गई थी योग माया का आश्रय लेने पर भी इन अवतारी महापुरुषों एवं नारियों के में देवत इतना अधिक होता है कि वह कभी कभी अचानक योग माया के आवरण को भेद कर प्रकट हो आसपास के लोगों को चकाचौंध कर देता है इसे छुपाने के लिए ये अवतारी पुरुष अन्य उपायों का अवलंबन लेते हैं मां शारदा के व्यवहार वाणी एवं जीवन में भी हमें ये बातें दिखाई देती है स्वरूपतः ज्ञान दायिनी सरस्वती होते हुए भी माँ एक निरक्षरा सामान्य अनपढ़ ग्राम में महिला ही थी धनेश्वरी प्रदायनी देवी लक्ष्मी होते हुए भी वे जीवन भर निर्धन बनी रही वे सामान्य नारी की तरह भयभीत होती थी बंगाल के क्रांतिकारी आतंकवादी युवकों पर निगाह रखने के लिए माँ के जयराम भाटी स्थित निवास स्थान पर भी पुलिस की निगरानी रहती थी इससे मां डर जाया करती थी ऐसी स्थिति में कौन मां के वा भय करा काली रूप को समझ सकता है बगला एक भीषण देवी है लेकिन मां तो अत्यंत कोमल मृदु स्वभाव वात्सल्यपूर्ण एवं सरल थी इन विभिन्न बाह्य रूपों के अतिरिक्त मां का व्यवहार भी मानवोचित था और अगर कभी वे अनजाने में स्वयं को देवी आदि कह बैठती थी तो तत्काल उसे छिपाने का प्रयास करती थी अगर कोई उन्हें देवी भगवती जगदम्बा आदि कहकर संबोधित करता तो माँ या तो तत्काल प्रतिकार करती अथवा उस स्थान से उठकर चली जाती थी वे सदा यही कहती थी कि ठाकुर श्री राम कृष्ण ही सब कुछ है वे स्वयं कुछ नहीं तथा ठाकुर को पुकारने से ही सब कुछ होगा वे ठीक एक ग्राम में बधू की तरह रहा करती थी ग्रामवासी कभी कभी आकर उन्हें कहते थे कि लोग तुम्हें काली कहते हैं लेकिन तुम तो हमारी जैसी ही हो जब ग्राम के चौकीदार अंबिका ने एक दिन यह बात पूछी तो माँ ने कहा कि तुम मेरे भाई अम्बिका हो और मैं तुम्हारी बहन सारदा बस यही पर्याप्त है चारित्रिक एवं आध्यात्मिक सद्गुणों की दृष्टि से माँ एक महान संत नारी एवं सिद्ध गुरु थी भाव दर्शन स्विकल्प एवं निर्विकल्प समाधि आदि सभी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ उन्हें हुई थीं वे आदर्श गुरु थी तथा तो अपने प्रत्येक शिष्य को उसकी मन स्थिति एवं देश एवं काल के अनुसार उपदेश दिया करती थी उनमें प्रत्येक शिष्य के इष्ट को बड़ी आसानी से पहचानने की क्षमता थी लेकिन उनका यह चारित्रिक एवं आध्यात्मिक वैशिष्ट उनके एक संसारी व्यक्ति जैसे व्यवहार से पूर्ण रूप से आवृत था राधू के प्रति उनकी घोर आसक्ति थी उसके बिना वे रह ही, ही नहीं सकती थी माँ की स्वयं की रुचि अरुचि थी एक बार रुग्णावस्था में उन्होंने एक विशेष तरकारी खाने की इच्छा व्यक्त की थी जिसे डॉक्टर ने मना किया था भयभीत भी वे एक सामान्य नारी की तरह होती थी एक बार उनके पैर के फोड़ा हो गया डॉक्टरों का परामर्श था कि उसको चीर कर पीप निकाल दिया जाना चाहिए लेकिन वे किसी भी तरह राज़ी नहीं हुई अंत में उनके अंतरंग सेवकों ने छल पूर्वक उनके फोड़े का ऑपरेशन कर डाला सगे संबंधी की मृत्यु पर वे एक सामान्य मानव की तरह ही उच्च स्वर से विलाप करती थी कई बार उन्हें क्रुद्ध होते हुए भी देखा गया था तात्पर्य यह है कि उनमें क्रोध मोह भय आदि सामान्य बद्ध प्राणियों के दुर्गुण दिखाई देते थे तथा प्रशांति हर्ष शोक शीत उष्ण रुचि अरुचि में पूर्ण समता आदि साधोचित गुण नहीं दिखाई देते थे उनके इस सांसारिक व्यक्तित्व के कारण उनकी नित्य संगनी योगेन माँ की बुद्धि भी चकरा जाती थी तथा उनके मन में भी माँ के स्वरूप के संबंध में संशय उत्पन्न हो जाता था माँ का आदि भौतिक रूप अर्थात स्थूल शरीर भी उनकी जीव दशा में सदा तीन तीन आवरणों से आवृत रहता था दक्षिणेश्वर के नौबत खाने के अपने कमरे में अथवा परिवर्ती काल में जयराम बाटी या उद्बोधन आदि अपने निवास स्थानों में वे सदा घर के अंदर रहा करती थी फिर उनके द्वारपाल स्वामी शारदानंद जी तथा योगिन मां गोलाप मां आदि उनके अंतरंग साथी थे जो सदा उनकी रक्षा किया करते थे नवागतों के साथ वे इनके माध्यम से ही बातचीत करती थी और अंत में वे अपने चेहरे को एक वस्त्रावरण घूंघट से ढक कर रखा करती थी इस प्रकार हम देखते हैं कि मां शारदा का पारमार्थिक स्वरूप आदि दैविक पक्ष आध्यात्मिक चरित्र लौकिक जीवन तथा भौतिक देह सभी मानव समाज की दृष्टि एवं बुद्धि से अगोचर बने रहे थे पारमार्थिक स्वरूप में वे स्वयं आवरण शक्ति समन्विता माया शक्ति थी उनके सरस्वती लक्ष्मी बगला एवं काली आदि दैविक रूप क्रमशः उनकी निरक्षरता निर्धनता मृदुता एवं भयाकुलता द्वारा आवृत हुए थे उनके संतोचित गुण एवं आध्यात्मिक अनुभूतियाँ उनके सांसारिक व्यवहार एवं व्यक्तित्व द्वारा छिप गए थे एवं उनका भौतिक शरीर उनकी लज्जाशीलता अंतरंग संगी सेवकों एवं वस्त्रांचल से ढका रहता था माँ के आवरणों को दूर कर उनके दर्शन करने के उपाय अब आइए यह देखने का प्रयत्न करें कि हम माँ की संताने उनके निरावरण विशुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं जगनमात दर्शन के कठिन कार्य को करने के पूर्व हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जिस प्रकार माँ पर विभिन्न आवरण है उसी प्रकार हम पर भी अनेक आवरण हैं लेकिन जब माँ द्वारा वे स्वेच्छा से स्वीकार किए गए हैं वहाँ वे हमारी बाध्यताएं हैं वस्तुतः माँ के महात्मा को बढ़ाते हैं तथा उनके लिए उपयोगी हैं जबकि वे हम में दोष तथा हमारे आध्यात्मिक जीवन में बाधा स्वरूप हैं माँ के वे स्वस्वीकृत आवरण उनके अतुलनीय शक्ति के प्रतीक हैं जबकि वे हमारी दुर्बलता के द्योतक हैं जिस मायावरण को माँ ने अपनी मानवी लीला की पूर्ति के लिए स्वेच्छा से स्वीकार किया था वही हमारे लिए अज्ञान या अविद्या के रूप में बंधन एवं जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र का कारण है माँ विद्यमान जैसी लज्जा उनका भूषण भी श्री रामकृष्ण लज्जा को नारियों का भूषण कहते थे लेकिन यही लज्जा साधकों का एक दोष मानी जाती है जिसे घृणा और भय के साथ दूर किया जाना चाहिए श्री रामकृष्ण कहते थे लज्जा घृणा भय तीन थकते नए माँ शारदा ने बड़ी सावधानी से अपने गुणों एवं संतोचित विशेषताओं को छुपाया था लेकिन हम अपने दुर्गुणों को छिपाकर स्वयं को पुण्यवान दिखलाने का भरसक प्रयत्न करते हैं वेदांत दर्शन के अनुसार प्रत्येक आत्मा ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप है आत्मा का यह ज्ञान मल विक्षेप एवं अज्ञान नामक तीन आवरणों से ढका रहता है गीता में कहा गया है कि जिस प्रकार धुएं द्वारा आग तथा मल द्वारा दर्पण आवृत होता है उसी प्रकार काम एवं क्रोध द्वारा आत्मा का ज्ञान आवृत्त हो जाता है इस तरह विभिन्न शास्त्रों में आत्म प्रकाश को ढकने वाले आवरणों का वर्णन किया गया है ये हम पर विद्यमान आवरण है और यदि हमारी अंतर्दृष्टि अज्ञान आदि द्वारा धुमिल हो बुद्धि काम क्रोध आदि द्वारा मलिन हो तथा तो हमारा मन पूर्वाग्रहों एवं चंचलता से दूषित हो तो हम मां शारदा को कैसे समझ सकेंगे अपने मन बुद्धि और आत्मा पर छाए इन दोष रूपी मेघों को हटाकर चित्त शुद्ध कर साधना द्वारा स्वयं देवत्व के स्तर पर उठने पर ही हम मां के देवत्व को समझने में समर्थ हो सकते हैं इसीलिए स्वामी अद्भुतानंद जी कहते थे कि माँ तथा उनकी कृपा को समझने के लिए महान तपस्या की आवश्यकता है और यही कारण है कि मां के वास्तविक स्वरूप को श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद स्वामी ब्रह्मानंद नागमहाशय आदि उनके महान शिष्य ही समझ सके थे